जाति क्या याद है इसलोक रखेंगे देखते रेद तुल्यत्वेद तुल्यत्मस्थित रूप जाति रसबद्ध ये छह जाति होते हैं व्यक्तिर अभेद व्यक्ति अर्थात जाति व्यक्ति वो दोनों का बीच में संबंध कहते हैं व्यक्ति अर्थात जाति का जो आश्रय है उसको व्यक्ति कहा जाता है व्यक्ति शब्द का अर्थ अर्थात तो ये धातु होता है अ�nju. अंजु अंजु धातु का अर्थ होता है व्यक्ति व्यक्ति अर्थात तो अभिव्यक्ति जाति का अभिव्यक्ति जिससे होगा उसको व्यक्ति कह दिया जाता है जाति घटतत्व जाति जब तो घट नहीं है घटत्व जाति का अभिव्यक्ति हो जाएगी नहीं होगी हमको दिखेगा नहीं तो घटत तो का अभिव्यक्ति होगा ये घट पदार्थ से ये घट को व्यक्ति कहते हैं अर्थात तो वहाँ श्रेयां तीन हो गया अर्थात कर्ण में तीन अर्थात तो अभिव्यक्ति का जो कारण है उसी को व्यक्ति शब्द से कह दिया जाता है व्यक्ति तो व्यक्ति अर्थात जाति का आश्रय को व्यक्ति कह दिया जाता है घटने घट व्यक्ति व्यक्तिर अभेद अगर वो जाति का आश्रय अगर एक है उसमें जाति नहीं रहेगा जैसे आकाशत्व आकाशत्व जाति नहीं होगा क्यों आकाशत्व का असर कितना होगा एक ही होगा तो इसलिए आकाशत्व जाति नहीं है व्यक्ति हो गया एक ही हुआ। आकाश आकाशत्व कहा जाति नहीं है जाति नहीं तो क्या है कहेंगे वो एक धर्म है आकाश में आकाशत्व रहेगा किंतु वो जाति नहीं है जाति नहीं है उसके लिए बाधक हो गया धर्म होगा तो उसको कहते हैं अखंड उपाधि इस प्रकार कहते हैं। तो सत्ता सत्ता आकाश में रहेगा गें गें। सत्ता एक जाति है सभी द्रव्य गुण कर्मो में रहेगा आकाश द्रव्य है उसमें सत्ता रहेगा आकाश में और भी जाति रहेगा सत्ता रहे आ, तो रहेगी और आकाशतो जाति नहीं है ना कि जाति होने के लिए नित्यम एकम अनेक अनुभव तो। क्या भूतत्व तो, तो, मूर्त तो जाति नहीं हुआ द्रव्य तो रहेगा तो रहे तो आकाश में दो जाति रहेंगे किन्तु <laughs> आकाशत्व तो जाति नहीं होगा नहीं तो तो तो परस्पर में जाति नहीं, तो तो तो नहीं, नहीं।, नहीं होगा तो क्या अर्थ तो तो है मतलब आप कहते हैं कि घटत्व और पृथ्वीत्व हाँ। इस प्रकार के ये परस्पर में जाती नहीं होंगे जाति होंगे तो परस्पर का जाति नहीं होंगे ऐसा शब्द का कोई अर्थ नहीं परस्पर का जाति नहीं होंगे इसका कोई अर्थ नहीं है व्यापी व्यापक नहीं है कि भूतत्व तो, मृतत्व तो, ये दोनों जाति ही नहीं है क्यों जाति नहीं हो पाएंगे क्योंकि शंकर दोष हो रहा है शंकर दोष शंकर दोष होने से वो जाति ही नहीं माना जाएगा कैसे नहीं मानते तो यहाँ थोड़ा टीका में दिया है बोली में इसका थोड़ा और अधिक विचार लाते हैं व्यक्ति है व्यक्ति व्यक्ति से अर्थात जाति का आश्रय जिसको आप जाति बनाना चाहते हैं उसका आश्रय अगर अभेद है अर्थात एक ही है तब तो जिसको आप जाति मानना चाहते हो जाति नहीं बनेगा व्यक्ति और अभेद अर्थात व्यक्ति एक ही है तुल्योत्तम तुल्यतम तो हो गया अर्थात तो व्यक्ति अगर समान है तो घटत्व कलशत्व दो जाति कहेंगे तो उनका ये दोनों तुल्य हो जाएंगे अर्थात तो ये दोनों अलग जाति नहीं होंगे क्यों कहेंगे इनका जो आश्रय हुआ घटत्व का आश्रय जो हुआ कलशत्व का आश्रय वही हो गया <garlic> अन्यतिरिक्त होने से ये दो अलग अलग जाति नहीं होगा mm. दोनों जाति अगर अन्य अनतिरिक्त हुए समव्याप्य हुए वो दो जाति नहीं होगा एक जाति लेना पड़ेगा एक होगा वटत्व का सूत्र व्यापी व्यापक है तो दो जाति हो जाएगी समव्यापी होने से दो जाति नहीं होगा दोनों से कोई एक मानना होगा ये दो जाति नहीं है ये एक ही जाति है अब शब्द अलग व्यवहार करते हैं कि तो जाति एक ही है भूतत्व मूर्तत्व नहीं नहीं वो तो अलग अलग में रहते हैं ना वो क्या अनु अनिक्त है सम व्याप्य है नहीं।, नहीं है इसलिए वो दोनों जाति नहीं होंगे वो सम नहीं है इसलिए जाति नहीं है ये संकर हो जाते हैं एक जगह में रह जाते हैं इसलिए वो जाति नहीं है घटतो कलशत्व ये दो जाति नहीं है एक जाति है मूतत्वत्व भूतो तो ये दोनों ही जाति नहीं है यहाँ तो एक जाति है नहीं। अच्छा तो अब कल तत्व को जाति नहीं कह पाएंगे अगर घटतत्व तो को कहेंगे तो। इस प्रकार की यहाँ भूतत्व तो को जाति नहीं कह पाएंगे अगर भूतत्व तो को कहेंगे ये नहीं है वहाँ दोनों ही जाति नहीं, नहीं हो पाएंगे नहीं। नहीं तो ये पर तो नहीं। हाँ एक को मे तीन हो गया आगे चौथा है अनवस्था अनवस्था ये जाति बाधक मतलब जाति बाधक के लिए ये हेतु है आगे पृष्ठा में देखिये क्या जी तीन हाँ। तीनों अलग अलग हेतु है ये हेतु अगर है तो भी वो जाति नहीं होगा ये हेतु है तो भी जाति नहीं होगा ये हेतु है तो भी जाति नहीं होगा ऐसे बाकी और तीन हेतु है ये सब हेतु होने से जाति नहीं कर पाएंगे उसको हाँ अभेद ये प्रथम है वेक्तेर वेक्तेर हाँ। तो आगे शंकर वहाँ व्यक्ति शंकर नहीं है वहाँ तो वो जो दोनों धर्म संकर हो रहा है व्यक्तर अभेद्यक्तुल और आगे हो गया शंकर शंकर अर्थात तो वो जो धर्म में शंकर हो रहा है ये भूतत्व मूर्त परस्पर अत्यंत अभाव के साथ रहेंगे और मिलकर के भी रहेंगे मूर्तत्व अभाव भूतत्व ये कहा रह जाएगा आकाश में और भूतत्व अभाव मूर्तत्व मन में तो ये रहे और दोनों मिलकर के भी रहेगे इसलिए उनको कहा जाएगा शंकर दोष हो गया आगे अनवस्था अनवस्था के लिए कहते हैं आगे पृष्ठा में देखिए किरणावली में प्रथम पंक्ति में अनवस्था अप्रामाणिक कल्पना समा, समाप्ति अभाव अनवस्था कहते हैं कि समाप्ति का अभाव अवस्था नहीं होगा अवस्था बनेगा नहीं अप्रामाणिक कल्पना अर्थात ये कल्पना करते हैं जिसमें समाप्ति नहीं होगा वो कल्पना प्रामाणिक नहीं है यथा सकल जातिशु जितने जाति है वो सभी जाति में एक जातित्व मानेंगे ये जो जातित्व तो हुआ ये सकलों जाति में रहने वाला है तो ये भी एक जाति होगा जातित्व तो जो है वो भी एक जाति है क्योंकि नित्य हुआ एक हुआ अनेक का अनुगत तो हुआ तो होने से जातित्व तो एक जाति हुआ अभी सकलों जाति और ये जातित्व तो, इनको मिला करके इनमें और एक आएगा मतलब जातित्व तो तो कहे और कुछ भी कहे तो अभी जो आ गया दूसरा आ गया वो और उससे पहले प्रथम और जो सकल हो इनको मिला करके और एक आएगा इस प्रकार के आने से अनवस्था हो जाएगा इसलिए जाति में और जाति नहीं मान पाएंगे सकल और जाति में जातित्व तो मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा आगे और और मानना पड़ेगा ये हो गया अनवस्था दे दिया वहा सकल जातिशु एक जातित्वम् जातित्व तद आश्रय जातिशु च तो, पुनर्वैजातियम तद जातिव पुनर जाति ये जो जातित्व तो हुआ और ये जातित्व तो का जो आश्रय हो गया सकल जाति उनमें फिर एक बैजाती और एक जाति मानना पड़ेगा एवं अग्रे अपनी अनवस्था बोध्य अथो जाति त जाति इसलिए जातित्व तो को जाति नहीं कर पाएंगे इसलिए जाति में जाति स्वीकार नहीं कर आगे रूप हानि विशेष में जाति नहीं रहेगा नित्य द्रव्य वृत्त विशेषास्तु अनंता तो अनंत हो जाएगा तो उसमें एक जाति मान लेंगे विशेषत्व तो।, तो कहते हैं कि ये नहीं माना जाएगा क्यों स्वत व्यावर्तकत्व रूप लक्षण हानि क्योंकि विशेष का उसका लक्षण है कि स्वतः व्यावर्तक एक जल परमाणु दूसरे जल परमाणु उसका रूप रस ये रूप रस स्पर्श ये सब समान होगा तो स्पर्श भी शीत स्पर्श रूप भी अभा शुक्ल रूप रस मधुर रस ये समान रहेगा जलत तो दोनों में रहेगा अभी एक जल परमाणु को दूसरे जल परमाणु से कौन भिन्न करवाएगा कहेंगे विशेष करवाएगा एक जल को से दूसरे जल दियोणुको को कौन भिन्न करवाएगा कहेंगे उनका जो अवयव भिन्न अवयव आरब्धत्वाद भिन्नम वहां तो कह देंगे दियोणुको में तो भेद हो जाएगा इन्हें तो परमाणु को कैसे भेद करवाएंगे इसमें तो सभी धर्म समान है इसलिए कहेंगे कि ये जल परमाणु में एक विशेष रहेगा वो जल परमाणु में एक विशेष रहेगा ये विशेष दोनों परस्पर से भिन्न है होकर के अपना आश्रय को भिन्न करवाएगा वो विशेष का यही धर्म है कि स्वतः भी कहेंगे अभी एक जल परमाणु से दूसरे जल परमाणु को भिन्न करने के लिए आप उसमें एक विशेष इसमें एक विशेष माने ये दोनों विशेष को कौन परस्पर से भिन्न करवाएगा कहेंगे स्वतः भी उसमें रा आगे नहीं स्वीकार करेंगे तो इसलिए विपक्षी लोग उनको पूछेंगे अगर आपको आगे स्वीकार नहीं करना है इसी को क्यों मानते हैं एक जल परमाणु दूसरे जल परमाणु से स्वतः भी इस प्रकार की मान लीजिए विशेष स्वीकार करके फिर आगे क्यों चलते है तो, तो स्वभाव परमाणु का स्वभाव मान लीजिए अगर स्वभाव कल्पना करना है तो परमाणु का स्वभाव विशेष तो खाली आप कल्पना करते हैं कोई तो इंद्रियाग्राह्य नहीं है तो कल्पना जितना कम में काम चलेगा तो अभी नया एक लोग मान रहे हैं वैशेषिक लोग अधिक मानने वाले है एक लोग मान रहे हैं तो ये जो विशेष का जो स्वतः व्यावर्तक तो रूप लक्षण तो वो हानि हो जाएगा सा विशेषत्व जातित्वे बाधिका इसलिए विशेष में विशेषत्व ये जाति नहीं होगा अथवा ये एक प्रकार की दिखाए विशेषेश यदि विशेषत्व जाती तथा तेन विशेषाण अन्य व्यावृति संभव है स्वत सिद्धांत हानि सियाद भाव ये वाक्य का अर्थ तो कह दे विशेष में अगर विशेषत्व तो बोल करके एक जाति मानेंगे तो उसी जाति के चलते सारे विशेष दूसरों से भिन्न हो जाएंगे संभव है इनका जो धर्म है स्वत तो ये सिद्धांत तो हानि होगा ये कह रहे हैं ये किंतु बात जो है वो थोड़ा मतलब इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि विशेष को मानते हैं एक विशेष से दूसरे विशेष भिन्न है यहाँ क्या कहे सभी विशेष में आप एक विशेषत्व मान करके सारे विशेष को आप अन्य से भिन्न कर रहे हैं ये दो अलग अलग चीज है एक विशेष दूसरे विशेष से भिन्न है और सारे विशेष दूसरों से भिन्न है ये अलग बात है तो सारे विशेष में अगर एक जाति मानेंगे वो विशेष इतर से ही भिन्न करेगा वो बात अलग है तो किन्तु ये कहते हैं कि जाति उसमें नहीं मानेंगे क्योंकि इसका कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि उसका धर्म ही है स्वतः आवर्तक जब एक विशेष भी दूसरे विशेष से भिन्न हो सकता है तो हो हो और दूसरों से भिन्न होगा ही होगा अन्य पदार्थ से तो भिन्न होगा ही होगा तो परस्पर को भी शेशे भी भी शेशे भी शेशे नहीं कर पाएगा आवश्यक नहीं है इसमें अथवा स्वरूप अर्थात विशेष का लक्षण है सामान्य रहित्व सती सामान्य सती, ये विशेष विशेष का लक्षण है तो, समवेत होना चाहिए और सामान्य से रहित होना चाहिए सामान्य किस में रहेगा द्रव्य कर्म में तो सामान्य रहित कहने से वो तीनों चला गया और आ, आ, समवेत कहने से ये जो अभाव और वो समवाय ये दोनों समवाय सम्बन्ध से रहेंगे अभाव की समझ से रहेगा समवायो की समझ से रहेगा वो भी स्वरूप समझ से रहेगा समवाय भी स्वरूप समझ से रहेगा अर्थात समवाय को रखने के लिए और संबंध नहीं चाहिए तो अभी समवाय तो कहने से अभाव और समवाय दोनों कट गए और सामान्य रहित तो कहने से द्रव्य कर्म तीनों चले गए और बचे गए अभी सामान्य और विशेष का विशेष का लक्षण कर रहे हैं तो लगा दीजिए और सामान्य भिन्नत्व भिन्न सती ये विशेष का लक्षण हो गया तो सामान्य रहित तो कहने से किसका किसका निराकरण हो गया द्रव्य, गुण। द्रव्य कर्म और समवाय तत्व तो कहने से समवाय अभाव का निराकरण हो गया और खाली सामान्य में अति व्याप्ति हो रहा है इसलिए अब सामान्य भिन्नत्व कह दीजिए ये विशेष का लक्षण हो गया तो ये जो लक्षण हुआ अभी इस लक्षण में है सामान्य रहित सती विशेष का लक्षण है आप अगर उसमें एक विशेषत्व इस प्रकार की सामान्य मान लेंगे तो ये लक्षण का तो हानि हो जाएगा ये कहते हैं कि स्वरूप हानि होगा ये दूसरा प्रकार की उसका व्याख्यान है वो स्वतः व्यावरक है उसमें और कुछ जानने का मतलब उसमें ये विशेषता से ये विशेषता कैसे भिन्न होगा ये स्वतः व्यावर्तक उसका स्वभाव है कि दूसरों से भिन्न होगा तो और कुछ पदार्थ तो नहीं रहेगा वो स्वतः व्यावर्तक है यही उसका स्वरूप है कि वो स्वतः व्यावर्तक है अर्थात तो जैसे कहते ना कि ये उससे भिन्न क्यों हुआ कहेगी इसमें लाल झंडा है उसमें हरी झंडा है ए नहीं ऐसा नहीं है वो स्वतः ही व्यावर्तक हुआ उसमें अर्थात और, और कोई धर्म नहीं विशेष में क्या धर्म रहता है और विशेष में कुछ नहीं रहेगा द्रव्य गुण सामान्य ये कर्म अभाव समय कुछ नहीं रहेगा वो स्वतः व्यावर्त वही उसका लक्षण है स्वतः व्यावर्तक नया कल्पना है, है <laughs> मुक्तावली में इसके लिए वो लोग एक ये भी नहीं दिए रामरुद्री में दिए है एक अनुमान दिए है दे करके स्वतः व्यावर्तक क्यों है पूर्व उनको कहेंगे ये क्यों स्वतः व्यावर्तक होगा ये जल परमाणु क्यों स्वतः व्यावर्तक नहीं होगा उसके लिए एक अनुमान देता है विस्मरण नहीं है तो इसलिए आगे आगे न्याय का ग्रंथ पढ़ते हैं बुद्धि को अर्थात तो खूब ये आनंद देगा उसमें लगे रहने से जैसे ना आज औदोषिधि में कुछ अच्छा विचार आया क्योंकि सभी लोग आगे प्रसन्न होकर गए अथवा कुछ समझ में आया होगा लोगों को जिस दिन भारी पड़े विशेषाणाम <laughs> सामान्य वत्व अंगीकार सामान्य रहितत्व तो घटितो तादृश लक्षण न सीष में अगर सामान्य रहेगा तो विशेष सामान्य वत्व सामान्य वन बन जाएंगे और आपका लक्षण है सामान्य रहितत्व तो सति तो ये लक्षण का हानि हो जाएगा ये हो गया रूप हानि तो रूप और अंतिम था असंबंध असंबंध तो इसको दिखाते हैं जाति समवाय संबंध से रहेगा जिसमें समवाय संबंध से कोई भी नहीं रहेंगे उसमें कभी जाति रह पाएगा जाति रहेगा तो किस संबंध से रहेगा नित्यम एकम अनेक का समवेतम तो समवाय संबंध से रहेगा किंतु ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई भी समवाय संबंध से रहेगा ही नहीं तो उसमें जाति रह पाएगा नहीं रहेगा क्योंकि समवाय सम्बन्ध से कोई रहेगा ही नहीं वैसा पदार्थ है समवाय और अभाव ये दोनों में कोई समवाय सम रहेगा ही नहीं और ये दोनों स्वयं भी समवाय सम्बन्ध से रहेंगे नहीं इसलिए समवाय और अभाव ये समवाय का अनुयोगी बनेंगे अर्थात इसमें समवाय सम्बन्ध से कोई रहेगा ने, ने, और ये दोनों समवाय संबंध का प्रतियोगी बनेंगे अर्थात ये दोनों समवाय सम्बन्ध से कहीं रहेंगे ऐसे घट भूतल में रहा संयोग संबंध से संयोग संबंध का अनुयोगी कौन हुआ भूतल प्रतियोगी घट इसी प्रकार की जो समवाय और अभाव ये समवाय संबंध का अनुयोगी भी नहीं होंगे प्रतियोगी भी नहीं होंगे अर्थात इनमें कोई समवाय सम्बन्व से नहीं रहेगा और ये दोनों भी कहीं समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे तो इनमें जाति कैसा रहेगा क्योंकि जाति रहने के लिए समवाय सम्बन्ध से रहना चाहिए कहते हैं असंबंध इसमें संबंध समवाय संबंध होगा ही नहीं नहीं होने से इसमें जाति नहीं रहेगा अर्थात समवायित्व तो, अभावत्व तो ये जाति नहीं होगा क्योंकि समवाय अभाव में समवाय सम्बन्ध से कोई रहेगा ही नहीं अगर समवायित्व तो को जाति कहेंगे किस समझ से रहना पड़ेगा समवाय सम्बन्ध तो से कोई रहेगा नहीं अभावत्व तो ये भी नहीं रहेगा समवाय सम्बन्ध से असंबं हेतु उसके लिए असंबद्ध हो गए ये दोनों वो दोनों असंबद्ध हेतु हो गया असंबंध असंबंध ही जाति बाधक में हेतु बना असंबंध देते हैं आगे अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधे न समवायो अभाव इत्यथ अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधे न समवाय का अभाव तो समवाय का अगर अनुयोगी जो बनेगा उसमें समवाय जाकर के अनुयोगिता समंध से रहेगा जैसे अभी संयोग का अनुयोगी हो गया भूतल प्रतियोगी हो गया घट संयोग जाकर के भूतल में किस समंस रहेगा संयोग के लिए भूतल क्या हुआ उसमें क्या धर्म रहेगा तो संयोग भूतल में किस समं रहेगा और संयोग घट में किस रहेगा प्रतियोगिता संबंध से तो संबंध अनुयोगी और प्रतियोगी में क्रमात क्रमात्ता प्रतियोगिता संबंध से रहेगा किसी प्रकार के समवाय के संबंध है वो भी अनुयोगी और प्रतियोगी में अनुयोगिता प्रतियोगिता संबंध से रहेगा हाँ संब... ना भूतल में समवाय संबंध से रहेगा वही समवाय संबंध है यहाँ हो जाएगा अनुयोगिता संबंध अनुयोगिता संबंध क्या है कहते हैं घट का भूतल में जो संयोगयोग का भूतल में जो संवाय संबंध हुआ वो संवाय संबंध है यहाँ अनुयोगिता संबंध है अनुयोगिता संबंध कहीं स्वरूप संबंध होगा कहीं संवाय संबंध होगा वो कुछ हो सकता है यहाँ समवाय संबंध है जब हम वो संवाय को रखेंगे कहेंगे वो और अनुयोगिता संबंध हो जाएगा और अनुयोगिता संबंध क्या है कहते वो स्वरूप संबंध अनुयोगिता प्रतियोगिता ये हम संबंध व्यवहार कर देते हैं कहेंगे है क्या चीज हमारा बुद्धि में क्या आना चाहिए संयोग भूतल में रहता है हम कहते भूतल अनुयोगी संयोग जाकर के जब भूतल में रहेगा और अनुयोगिता संबंध से रहेगा आप एक शब्द कह दिए अनुयोगिता ये है, है क्या चीज कहेंगे समवायो यहाँ अनुयोगिता संबंध हो गया समवायो अभी समवाय भूतल में रहता है रहता है तो अभी समवाय भूतल में रहा तो समवाय भूतल में किस संबंध से रहेगा अनुयोगिता संबंध से ये अनुयोगिता क्या चीज है कहेंगे स्वरूप संबंध स्वरूप अर्थात या तो आप भूतल मानिए नहीं तो समवाय मानिए अनुयोगी अथवा प्रतियोगी दोनों का कोई एक स्वरूप है आप अभी अनुयोगिता संबंध कहते हैं तो इसलिए अनुयोगिता संबंध क्या है कहते हैं भूतल रूप स्वरूप तो स्वरूप संबंध अर्थात जिसको दिखा रहे हैं तदरूप तो ये स्वरूप संबंध का अर्थ है अच्छा अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्य तरह है न समवाय का अभाव अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्य तरह है न समवाय रहेगा जैसे कहेंगे कि अभी रूप घट में समवाय सम्बन्ध से रहेगा तो अभी ये समवाय अनुयोगिता सम्बन्ध से घट में प्रतियोगिता सम्बन्ध से रूप में तो अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतरह संबंध से ये समवाये रहा किस में रहा घट तो में अथवा रूप में इसी प्रकार की अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्य तरह संबंध न समवाय समवाय और अभाव में नहीं रहेगा अन्य में रह सकता है समवाय द्रव्य कर्म में अनुयोगिता संबंध से रहेगा रहेगा और समवाय प्रतियोगिता संबंध से किस में रहेगा कर्म और समवाय प्रतियोगिता संबंध से कहा रहेगा गुण कर्म द्रव्य में रहेगा समवाय प्रतियोगिता संबंध से घट में रहेगा रहेगा कपाल में घट समवाय संबंध से नहीं रहेगा तो इसलिए अनुयोगी हो गया कपाल प्रतियोगी हो गया घट तो प्रतियोगिता संबंध से समवाय द्रव्य में भी रहा गुण में रहेगा कर्म में रहेगा और कहा रहेगा आकाश, समवाय प्रतियोगिता संबंध से सामान्य में रहेगा रहेगा रहेगा सामान्य में में रहेगा, सिर्फ समय और नहीं सामान्य विशेषज्ञ संबंध से रहेंगे वो दोनों प्रतियोगी बनेंगे बने समवाय संबंध से रह रहे नी तो है तो प्रतियोगिता संबंध से संवाय वो दोनों में रहेगा तो प्रतियोगिता संबंध से संवाय कितने में रहा पाँच में रहा और संबंध से संवाय कितने में रहेगा अनुयोगिता संबंध से समवाय जहाँ रहेगा अर्थात देखियो समवाय का अनुयोगी बन रहा है समवाय का अनुयोगी अर्थात तो उसमें समवाय संबंध से कोई रहता है विशेष में सामान्य में समवाय संबंध से कोई रहेगा तो अनुयोगी कितने बनेंगे द्रव्य कर्म तो समवाय संबंध अनुयोगिता संबंध से कितने में रहेगा किसमें किस में और समवाय प्रतियोगिता सम्बन्ध से किस में किसमें रहेगा किसमें किसमें तो अनुयोगिता कहने से तीन आगे प्रतियोगिता संबंध कहने से पांच आगे तो अनुयोगिता प्रतियोगिता ये दोनों में से कोई एक समन्वय समवाय समवाय और अभाव में रहता है नहीं रहता है। तो ये पंक्ति वही है अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्य तरह सम्बन्ध है ना समवाय अभाव समवाय और अभाव में ये दोनों समवाय अभावी समास समवाय का अभाव या तो समवाय अनुयोगिता संबंध से रहे या तो प्रतियोगिता संबंध से रहे रहेगा तो समवाय का संबंध हो सकता है अनुयोगिता प्रतियोगिता संबंध अनुयोगिता संबंध से समवाय किस में रहेगा प्रतियोगिता संबंध से किसमें रहेगा प्रतियोगिता अर्थात समवाय संबंध का प्रतियोगी हो तो अर्थात वो रहेगा जो रहेगा वो प्रतियोगी है तो समवाय संबंध में कौन कौन रहेंगे समवाय संबंध से कौन कौन रहेंगे ये पांच रहेंगे ये पांच प्रतियोगी हो जाएंगे जिसमें रहेगा उन जो रहेगा वो प्रतियोगी तो अर्थात तो वो प्रतियोगी हो गए तो उसमें आ गया प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता क्यों आया कहते संबंध के चलते आया इसलिए संबंध प्रतियोगिता सम्बन्ध से पांच में रहेगा अनियोगिता सम्बन्ध से तीन में रहा तो अनुयोगिता अथवा प्रतियोगिता अन्य संबंध है ना समवाय जहाँ नहीं रहेगा समवाय से अभाव वहाँ षष्टी समवाय से अभाव इत्यर्थ तो होने से इसका कहते हैं सच समवायत्व अभावत्व और बाधक यही हेतु हो गया कि समवायत्व तो इस समवाय में रहना चाहिए अभावत्व तो ये अभाव में रहेगा ये दोनों जाति नहीं होगा क्योंकि समवाय अभाव में समवाय से कोई रहेगा नहीं ये अगर जाति मानेंगे तो इनको समवाय से रहना पड़ेगा तो ये जाति नहीं होंगे अच्छा यह हो गया अभी इसमें समवाय और अभाव में कोई समवाय संबंध से नहीं रहेंगे अर्थात ये दोनों समवाय का अनुयोगी नहीं बनेंगे अगर समवायत्व तो और अभावत्व तो ये दोनों जाति होता तो ये समवाय और अभाव में रहते क्रमात, समवाय संबंध से रहते तो हमको कहना चाहिए कि अनुयोगिता सम्बन्ध है ना समवाय समवाय अभाव में नहीं रहता अब प्रतियोगिता भी क्यों कह दें क्योंकि ये दोनों में हमको रखना है ना जाति किंतु ये दोनों में कोई समवाय समय रहता नहीं खाली अनुयोगता संबंध है इतना कहना चाहिए अनुयोग्यता संबंध है ना समवाय से अभाव तो इस ये दोनों में समवाय से कोई रहेगा नहीं इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों में जाति नहीं रहेंगे इतना कहना था आप प्रतियोगिता भी कह दिए अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्य तरह समवाय से अभाव इस प्रकार कहते हैं अगर प्रत्योग ये दोनों में अभी समवाय में समवायत्व तो एक को लेकर विचार करेंगे समवायत्व तो अगर जाति होता तो समवाय संबंध से समवाय में रहता अच्छा अभाव को लेंगे क्योंकि समवाय समवाय अधिक शब्द कहीं कंफ्यूज ना हो अभाव अभावत्व तो अभाव में अभावत्व तो को जाति मानेंगे समवाय संबंध से रहना चाहिए किंतु हम कहेंगे अभाव में कोई समवाय सम रहता ही नहीं अर्थात तो अभाव समवाय का अनुयोगी बनता ही नहीं इसलिए इसमें अभाव तो कैसे रहेगा क्योंकि इसमें कोई रहता ही नहीं तो अनुयोगी नहीं बनने से इसमें जाति नहीं रहेगा इतना कहना चाहिए था आपका ये समवाय का प्रतियोगी नहीं बनता है अगर ये समवाय का प्रति अभाव, अभाव समवाय का प्रतियोगी बनेगा अर्थात तो अभाव समवाय सम से कहीं रहेगा ये आपको क्या आवश्यक है आपको तो चाहिए कि अभावों में अभावत्व को रखना आप अभाव को कहीं रखना ये क्या आवश्यक है आपको स्पष्ट हो रहा है ना विचार हो रहा है नहीं हो रहा है अभाव में अभावत्व जाति नहीं रहेगा ये हम विचार कर रहे हैं अभी आप कहते हैं कि अभाव समवाय का प्रतियोगी नहीं है अर्थात तो अभाव कहीं समवाय समंज से रहता नहीं ये कहने का क्या जरूरत है इसमें समवाय समझ से नहीं रहता ये कहना चाहिए था कहते ये कहीं अगर समवाय से रह जाएगा तब ये प्रतियोगी बनेगा ये जहां समवाय समझ से रहेगा वहां और कोई जाति रहेगा समवाय अगर समवाय से मान लीजिए घट में रहा मान लीजिए घट गोट में घटत्व जाति है अभी घटतत्व जाति क्या होगा स्व समवायी घटतत्व का समवायी कौन हुआ घटत्व का समवायी कौन है घट उसमें समवाय तो है समवाय अगर समवाय समय ना अभाव बनेगा। अभाव अगर समवाय रहेगा। अभाव समवाय सम्बन्ध से घट में अगर होता तो अभी अभाव प्रतियोगी बन जाता बन जाता और घट में घटो तो समवाय रहता है घट तो एक जाति है अभी घटतत्व का समवायी कौन है घट उसमें समवेत किसको हम माने हैं अभी अभाव तभी घटत स्व समवायी समवे तत्व से जा करके रहेगा जाति में अभाव में घटत स्व पद से लेंगे स्व का समवायी कौन हुआ उसमें समवेत कौन ले रहे अभाव उसमें रहेगा समवे स्व समवायी समवे तत्व किस में आएगा अभाव में आएगा स्व पद से किसको ले रहे हैं घटत्व को अभी अभाव में घटत्व आ गया स्वसमवायी समवय तत्व सम्बन्ध से अभी अभाव में जाति आ गया देखिए घटत्व आ गया अगर ये अभाव समवाय संबंध से कहीं रह जाएगा तो उसमें जाति आ जाएगा स्वसमवाय समवय तत्व संबंध लेकर के आ जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि वो स्वयं भी समवाय समझ से रहेगा नहीं उसमें भी कोई नहीं रहेगा वो भी नहीं रहेगा अगर वो रह जाएगा तो उसमें ये संबंध अर्थात ये सो समवाय समवा तो, तो संबंध आ जाएगा इसलिए भाव और अभाव दो विभाग करते हैं भाव का क्या लक्षण है कहेंगे सत्तावत्वम जो सत्ता वाला होगा वो भाव होगा सत्ता वाला कौन कौन है ये सत्ता वाला है तो आप भाव का लक्षण कहेंगे सत्तावत्म भावतव ये कैसे हो जाएगा फिर जो सामान्य विशेष समवाय ये भाव है ना अभाव है भाव है तो सत्तावतम भावत्व ये लक्षण घटेगा नहीं इसलिए कहते हैं की सत्तावतम जो हम कहते हैं या तो समवाय संबंध है ना सत्तावत्व समवाय संबंध है ना सत्तावतम किसमें आएगा समवाय संबंध है न सत्ता वाला तीन में आएगा समवाय संबंध है ना सत्ता वाला अर्थात सत्ता समवाय संबंध से तीन में आएगा और अभी ये सामान्य विशेष सामान्य विशेष ये दोनों समवाय संबंध से रहेंगे ये द्रव्य में रह सकते हैं सामान्य और विशेष वहां सत्ता रहेगा द्रव्य में सामान्य विशेष रहेंगे वहां सत्ता भी रहेगा अभी सत्ता स्व समवायी समवे तो। ये जो सामान्य और विशेष ये दोनों हो गए द्रव्य में समवेत और उसमें समवे हुआ सत्ता तो सत्ता स्व समवायी समवायी कहने से आप द्रव्य ले लीजिए तो स्व समवायी स्वपद से ले रहे हैं हम सत्ता सत्ता समवायी हो जाएगा द्रव्य उसमें समवे हो सकते हैं सामान्य विशेष इसलिए सो समवायी समवे तत्व तो ये सामान्य और विशेष में आ जाएगा तो आ से अभी सामान्य विशेष में भी सत्ता आ गया किस आया सो समवायी समवे तत्व तो अभी द्रव्य गुण सम द्रव्य गुण कर्म में सत्ता की समझ से था समवाय समझ से और ये सामान्य विशेष में सत्ता किस समझ आ गया स्वसमवाय समवाय समवेतत्व समझ से तो ये पांच में सत्ता आ गया स्व समवाय स्व समवाय समवे तत्व अन्य तरह सम्बन्ध है न सत्तावत्व वन से पांच हो गए बाकी एक रह गया समवाय समवाय भी समवाय वाला है कैसे स्वरूप संबंध से संबंध स्वरूप संबंध से रहता है तो स्वरूप संबंध रहने से कहने से अनुयोगी अथवा प्रतियोगी अन्य तरह तो समवाय संबंध मान लीजिए कि अभी रूप और घट में समवाय संबंध है ये समवाय रूप में भी रहेगा और घट में भी रहेगा तो ये समवाय जो रूप में रहेगा किस समझ से रहेगा स्वरूप समंध से रहेगा समवाय स्वरूप संबंध से रूप में रहेगा स्वरूप संबंध कहते हैं क्या चीज है कहते हैं या तो जिसमें रहता है उसका स्वरूप ले लीजिए नहीं तो जो रहता है वो स्वरूप लीजिए अभी रूप स्वारी ने स्वारी ने तो में हम समवाय को रख रहे हैं स्वरूप संबंध से कहते हैं ये स्वरूप संबंध क्या है कहते हैं समवाय रहने वाला अर्थात समवाय समवाय सम्बन्ध से इस प्रकार समवाय समवाय सम्बन्ध से रूप में रहेगा इस प्रकार कह देंगे स्वरूप संबंध का अर्थ तो अर्थात और, तो और अन्य कोई संबंध के बिना इस प्रकार के तो यहाँ वो लोग कहेंगे नया एक लोग कहेंगे इसलिए समवाय सत्ता को रखना है ना मतलब नामवाय में भी सत्ता को रखना है अच्छा हाँ ठीक है हम रूपक नहीं घट में सत्ता रहेगा सत्ता रहेगा तो अभी ये सत्ता घट में किस समस्या रहेगा समवा समझ रहेगा तभी तो अभी में सत्ता रहा समवाय तो ये समवाय सत्ता में भी रहेगा रहे सत्ता में रहेगा तो समवाय सत्ता में रहने से हाँ समवाय सत्ता में रहा अभी हमको किन्तु सत्ता को समवाय में रखना है समवाय सत्ता में रहेगा समवाय समझ से अभी सत्ता अच्छा ये थोड़ा और देखना होगा अभी तो स्मरण है अर्थात ये यहाँ नहीं है ये तो मतलब प्रकरण चलावल करके थोड़ा <laughs> देख लिया इसको थोड़ा मतलब इसका लक्षण है कि समवाय समवाय सो की समवायवा सत्ता वो पांच बिंदु घटता तो है समवाय में भी <clears throat> समवाय सम्बन्ध से सत्ता मानते हैं अच्छा थोड़ा और विचार करके बताएंगे इसको लक्षण तो अभाव का लक्षण कहीं इसको दिए हैं क्या अच्छा अच्छा आगे आएगा आगे आएगा हाँ ये दिए हैं ठीक है वो कल का पाठ में आएगा तो हम देख करके वहाँ कह देंगे अच्छा यहाँ तक हो गया जाति का लक्षण आगे ये विशेष का क्या लक्षण कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्त विशेष वास्तु अनंत है वा। तो नित्य द्रव्य क्योंन है दीपिका में कहते हैं पृथ्वी आदि चतुष्ट से परमाणु और आकाश पंचकम इतना नित्य द्रव्य हो गए ये सब में विशेष रहेंगे पृथ्वी आदि का दिए दिए विणा दिए विणा दिए चतुष्ट पृथ्वी आदि चतुष्टय का परमाणु नुक, ये नित्य और पांच ये नित्य हैं ये नित्य में ही ये रहेंगे विशेष रहेंगे इसलिए अनंत है परमाणु अनंत है तो ये अनंत हो जाएंगे आकाश काला दिग आत्मा मन मन भी विशेष रहेगा नित्य पदार्थ में ये रहेंगे ये क्यों इनको मानना पड़ता है मन नित्य है जब तक ये बद्ध जीव है उसका मन तो ये संबंध करेगा आत्मा के साथ जब मुक्त हो जाएगा तब आत्मा मन संयोग अर्थात तो वो मन में और कोई विशेष कोई धर्मा धर्म इत्यादि नहीं है मन मन का कोई धर्माधर्म इत्यादि के साथ कोई संबंध और नहीं होगा धर्माधर्म आत्मा में रहेगा तो अभी ऐसा स्थिति में ये एक मन को दूसरा मन से भिन्न कराने के लिए कहेंगे वो एक विशेष का जरूरत होगा कहेंगे वो मन इसी आत्मा के साथ संबंध हुआ हम आत्मा में विशेष मान लेंगे मान लीजिए कि दस मुक्त आत्मा उनको अभी एक से दूसरे भिन्न कैसे करेंगे ये तो कोई धर्माधर्म कुछ नहीं है ना उसमें कहेंगे इस आत्मा में एक विशेष है उस आत्मा में एक विशेष है वो विशेष दोनों को भिन्न करवा देगा तो मन को कह जिस आत्मा के साथ जो मन है वो अपने अनुसार भिन्न हो जाएगा कहेंगे अभी जिस आत्मा के साथ मन है आत्मा उनका व्यापक है ना तो उस मन के साथ तो सभी आत्मा का संबंध है इसलिए मन में भी एक विशेष मानना पड़ेगा व्यापक हैं। व्यापक उनका व्यापकों का जो वेदांती व्यापक है व्यापक व्यापक अर्थात तो देश परिच्छि नहीं है देश परिच्छि नहीं है सही तो हाँ अर्थात सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होगा हाँ ठीक है सर्व द्रव्य अर्थात उनका सभी मन के साथ संबंध होगा इसलिए अभी कैसे मुक्त आत्मा में कैसे कहेंगे कि ये आत्मा का यही मन है बद्ध आत्मा में कह सकते हैं मुक्त आत्मा में नहीं कह पाएंगे इसलिए मन में भी विशेष मानना पड़ेगा क्योंकि एक मन के साथ सभी आत्मा का संबंध रहेगा तो ना तो इसलिए विशेष मानेंगे विशेष मतलब अलग करने के लिए कोई तो ये नहीं रहेगा हेतु नहीं रहेगा ये, तो नहीं रहे। ये, से है। ये से है जितने भी आत्मा है आ, आत्मा अमूर्त है मन अमूर्त है ना जितने भी आत्मा है अमूर्त मानेंगे हाँ एक आत्मा दूसरे आत्मा से ये हो जाएगा ना ये लोग क्या कहते हैं ना विभू में संयोग नहीं मानते हैं एक पक्ष में नहीं मानते हैं कुछ लोग मानते हैं द्रव्य है तो संयोग होगा नहीं तो विभू में संयोग स्वीकार नहीं करते हैं विभू विभू में संयोग नहीं होगा आकाश का घट के साथ संयोग होगा लेकिन आकाश का काल के साथ संयोग नहीं होगा आत्मा का आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा वो तो वो संयोग नहीं होगा सब विभू है विभू पदार्थ में संयोग नहीं होगा अब वो तो कहते हैं कि सभी आत्मा सर्वत्र रहेंगे कैसे रहेंगे कहेंगे आप यहाँ दस लाइट जला दीजिए सभी लाइट का प्रकाश सर्वत्र रहेगा ना सब भाग कर देंगे रहेगा जैसे रहेगा ऐसे रहेगा प्रश्न का ही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार पहले पहले बड़ा घटाना बहुत समय तक तो इसको सब सोचते थे तो सर्वत्र रहेगा कैसे उनका विवाद होना चाहिए भारत पाकिस्तान देखो शुरू से चलते हैं तो ये कैसे विवाद नहीं होगा कहते सर्वत्र ये भी विद्यमान है इस प्रकार की लिया जाएगा जैसे दस बल लगा दीजिए सभी का प्रकाश सर्वत्र रहेगा अच्छा आगे समवाय का समवाय एक तो समवाय किसका किसका बीच में होता है जाति व्यक्ति और अवयव अवयवी गुणा गुणी क्रिया क्रियावंतो तो हो गया विशेषा द्रव है विशेषा इनका बीच में भी संवाद सम्बन्ध होता है इसमें और कुछ नहीं है आगे हाँ आगे पृष्ठा में देखिए बीच में पृष्ठा में चतुर्थ पंक्ति किरणावली में नव्य मते समवाय ये नव्य प्राचीन में जितना विवाद है उतना विवाद दूसरे के साथ उनका तो कहते नव्य मत समवाय नानात्म क्योंकि समवाय एक होने से दूसरे को सरल पड़ता है समवाय का खंडन करने के लिए समवाय एक कैसे होगा तो घटो और घट रूप के बीच में जो समवाय वही समवाय सम्भा, आप कहेंगे पटो पट रूप के बीच में समवाय ये कैसे होगा ये तो बिल्कुल उद्भट कल्पना तो प्राचीन लोग आकर कहते हैं समवाय नाना है ताकि इस प्रकार आप समवाय को एक मानना खंडन करना तो ये कहते हैं समवाय नब्बे मत है समवाय नाना खंडन तत्खंड आह ये ग्रंथकार प्राचीन मत है इसलिए कहते हैं समवायस्तु एक एव समवाय में भेद नहीं है एक ही समवाय और जो एक होगा अर्थात वो व्यापक है तो ये कहने वाला एक कहने वाला कहते हैं कहते हैं जैसे घटत्व तो आप क्या सभी घट में अलग अलग मानते हैं कैसे कहते हैं कहते हैं ये अभिव्यंजक है घट घटत तो का व्यंजक है तो ये घट तो कहाँ रहता है तो जहां घट नहीं है वहां घट तो रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा तो वहां कुलाले घट बना दिया तो घटो तो वहां उत्पन्न हो जाएगा तो फिर वहां था नहीं था तो इसलिए घटतत्व को कहा मानना पड़ेगा व्यापक तो घटतत्व जैसा व्यापक है घटो उसका व्यंजक बन गया तो को एक मानने वाला ऐसा ही कह देंगे एक है अभी घटो घटो रूप आ गया तो व्यंज को बन गया पटो पटो रूप आ गया तो व्यंजक बन गया अभी घट रूप नाश हो गया घटो नाश हो गया तो वो व्यंज चला गया तो वो अभिव्यक्ति नहीं हो जिसको एक मानेंगे वो व्यापक होना पड़ेगा <laughs> इसलिए वेदांति को कहना है कि ये जो आप अपंचीकृत पंच महाभूत मानते हैं तन्मात्रा ये आकाश तन्मात्रा कितना है तो आकाश तन्मात्रा कितना है वो तो एक है और ये वायु तन्मात्रा वो भी एक है एक है तो कहाँ रहेगा सर्वत्र रहेगा पांचों तन्मात्रा सर्वत्र विद्यमान है इसीलिए आप तुरंत वहां पंचीकरण करके बना देते हैं आप पर्वतों को देखें, कहेंगे आप पंचीकरण करके बना दिए पर्वतों को अब पंचीकरण हमने कर दिया कहा से आएगा उपादान कहां से आएगा व्यापक तत्व सर्वत्र है आपका दृष्टि हट गया तो पंचीकरण हट गया आप ही बना दिए आप दृष्टि हटा लिए तो पंचीकरण हट गया दृष्टि सृष्टिवाद कैसे बनेगा अगर व्यापक ये नहीं होंगे तो पंचतन मात्रा इसलिए कहते हैं पंच तर्मात्रा व्यापक है आपका दृष्टि हुआ तो सृष्टि हो गया पर्वत बन गया कैसे मैंने पर्वत बना दिया कहा से सामान लाया है। कहते हैं वहां क्या कैसे सभी तन मात्रा व्यापक है तन मात्रा सब व्यापक है पंचीकृत व्यापक नहीं है आप बनाते हैं पंचीकृत इस प्रकार की असत ख्याति सत्ख्याति प्रभा होता है ये ना नोख अच्छा ये, शां... ये माधो मत हाँ, तो, हाँ ये भी तो सतख्याती सतख्याती और तो पदार्थ पे ना, सतख्याति और वेदांत अलग है वो लोग कहते हैं कि मिट्टी में घटो पहले से था किंतु वेदांती मिट्टी में घटो था वो कहेगा कि मिट्टी में घटो अनिर्वचनीय वो सत मानते हैं तो सत मानते से दिखता नहीं तो वो कहेंगे दिखता नहीं है उसका व्यंजन नहीं हुआ था अभिव्यंजक अर्थात तो कुलाल व्यापार के द्वारा तो अभिव्यक्त हो गया तो वेदांत तो का अनिर्वचनीय अर्थात तो मिट्टी में जो घटा दिखता है कहते हैं कि अनिर्वचनीय अर्थात तो ये कल्पिता आप कल्पना करते हैं वो कहते हैं कि था तो थोड़ा अंतर है उसमें <क्ष़़़गा> न ये अर्थात व्यापक तनमात्रा को मानने से दृष्टि सृष्टि आपको थोड़ा सरल पड़ेगा अर्थात आप ही बनाते हैं पर्वतों को आप बना दिए हैं आप फिर मुड़ गए इस तरफ तो आश्रम के लिए चलने के लिए कहते हैं पर्वत गया वो तो नहीं रहा ये दृष्टि सृष्टि बात से अच्छा नब्बे मते समवाय नाना तुम ये सब जितना याद रहेगा आप उतना विवाद कर पाएंगे ऐसा तो इसलिए जहाँ जहाँ आवश्यक है पंक्ति हम उतना उतना दिखाते हैं अच्छा ठीक है असमय हुआ ओंकर शंकरचार्यक वधरायण